रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक ने अठारह ने पैंसठ की गर्मिया अपने पुराने किस्म के के उपकरणों साथ की यात्रा में बिताई खाने के लिए वे काफिलों से भीख मांगते थे जो कभी कभार उस राह से गुजरते थे जनवरी 1866 में वे अंत नगर लासा पहुंचे और वहा एक तीर्थयात्री की तरह रहने लगे धर्मशाला में उन्होंने कई हफ्ते बिताए। रात के समय वे धर्मशाला की छत से तारों का अध्ययन करते पानी उबलने के तापमान के आधार पर उन्होंने समुद्र सतह से लासा की ऊंचाई का अनुमान तीन हजार दो सौ चालीस मीटर लगाया आज नवीनतम उपकरणों द्वारा यह ऊंचाई तीन हजार पांच सौ चालीस मीटर नापी गई है तारों के कोणीय ऊंचाई के आधार पर उन्होंने लाशा के अक्षांश का अनुमान भी लगाया अप्रैल में नाइन अपने सारे उपकरण बटोरकर एक कारवा से साथ वापस भारत की की चल पड़े। तिब्बत प्रमुख नदी संगपे के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ा रहा था एक रात नाइन चुपके से कारवा छोड़कर भाग निकले फिर वे उत्तर की ओर बढ़े और 27 अक्टूबर 1866 को सर्वेक्षण विभाग के देहरादून स्थित मुख्यालय पहुंचे नये सिंह ने दो और यात्राएं भी की अठारह की अपनी दूसरी यात्रा के दौरान उन्होंने पश्चिमी तिब्बत का दौरा किया और वहां स्थित सोने की ठोक खदानों को को देखा, उन्होंने गौर किया कि वहां के मजदूर केवल सतह ही खोद रहे थे उनका मानना था कि गहरे खुदाई करना पृथ्वी के प्रति अपराध है जिससे उसकी उर्वरता कम हो जाएगी अठारह तिहत्तर से पचहत्तर के बीच नयन ने कश्मीर के लेह से लियासा तक यात्रा की पिछली बार वे सांग नदी के किनारे किनारे गए थे पर इस बार उन्होंने उत्तर का रास्ता चुना लगभग 50 साल तक इस क्षेत्र की ठोस जानकारी का आधार नयन द्वारा बनाए नक्शे ही थे इस अंतिम यात्रा का नयन सिंह की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ा उनकी आंखे भी कमजोर हो गई उसके बाद भी वे कई सालों तक अन्य पंडितों को सर्वेक्षण और जासूसी की कला सिखाते रहे और यह काम उन्होंने बहुत प्रशंसनीय ढंग से किया देहरादून में नये के नक्शों के आधार पर धीरे धीरे सटीक नक्शे बनाए गए यह काम ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत का वृहत त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण की स्थापना के बाद ज्यादा व्यवस्थित ढंग से किया जाने लगा इस विस्तृत सर्वेक्षण में शुद्धता से अक्षांश और देशांतर के बिंदु स्थापित किए गए और फिर धीरे धीरे बिंदुओं के बीच त्रिकोण बनाकर भारत के तटवर्ती और भीतरी क्षेत्रों का पूरा नक्शा बनाया गया